जीवन में मैं क्या बनना चाहता था बाकी लोगों की भांति अपने बचपन में मैं भी एक बच्चा ही था उन दिनों मैं अपने पिताजी के साथ शाम को रेल देखने जाया करता था मैं देखा करता था कि पहले सिग्नल गिरता था फिर इंजन का ड्राइवर गर्दन टेढ़ी करके हमेशा ये देखा करता था कि गार्ड साहब ने हरी झंडी या हरी बत्ती दिखाई या नहीं जैसे ही गार्ड साहब हरी झंडी या हरी बत्ती दिखाते थे वैसे ही ड्राइवर जो था वो इंजन की सीटी बजाता था और गाड़ी चलाना शुरू कर देता था उन दिनों डीजल या बिजली के इंजन नहीं थे सिर्फ स्टीम के इंजन होते थे जो छुक छुक करते थे और खूब धुआं छोड़ते थे मैं ध्यानपूर्वक देखा करता था कि गार्ड साहब की कितनी इज्जत थी उनकी झंडी के बिना गाड़ी चल नहीं सकती थी और जैसे ही वो अपनी हरी बत्ती दिखाते थे वैसे ही ड्राइवर को गाड़ी चलानी पड़ती थी चाहे मुसाफिर बैठे हों उतरे हों या नहीं मुझे इस बात को बताने में कोई संकोच नहीं है कि उन दिनों मेरी अपने जीवन में केवल रेलवे का गार्ड बनने की ही इच्छा थी भगवान की कितनी कृपा रही कि मेरी वो इच्छा पूरी नहीं हुई थोड़ा और बड़ा होने पर मुझे अपने पिता से डर लगने लगा था वे सबको गालियां देते थे हम लोगों को मारते पीटते थे कमाते कुछ थे नहीं और हम लोगों को छोड़कर घर से भाग जाने की धमकी दिया करते थे उन दिनों में सोचा करता था कि कितना अच्छा होता अगर उनकी जगह मैं स्वयं ही अपना पिता होता कुछ तकनीकी कठिनाइयों की वजह से मेरा ये स्वप्न कभी साकार नहीं हुआ और मैं अपना बाप खुद नहीं बन सका थोड़ा और बड़ा होने पर मेरे विचार बदल गए हमारे कस्बे के एक संभ्रांत सज्जन रिटायर होने के बाद अपने घर लौट आए और अपनी जागीर की देखभाल करने लगे उनका नाम था राय बहादुर डॉक्टर कल्याण सिंह त्यागी वे बर्मा में जेल के सुपरिंटेंडेंट थे उन्हें राय बहादुर बनाने वाला जो आज्ञापत्र था उस पर लॉर्ड इरविन के दस्तखत थे वे कस्बे में रहकर भी बदले नहीं थे और बाकी देसी अंग्रेजों की भांति तीन पीस का सूट पहनते थे फेल्ट कैप लगाते थे और सिगार पीते थे वे रोज शाम को शहर के एक दूसरे संभ्रांत व्यक्ति से मिलने जाया करते थे जो एक रिटायर्ड डिप्टी कलेक्टर थे दोनों की खूब क्षमती थी डॉक्टर कल्याण सिंह ने कस्बे के लिए बहुत कुछ किया उन्होंने एक हाईस्कूल खुलवाया लड़कियों के लिए अलग से एक मदरसा बनवाया और मुर्दा घाट पर एक टीन डलवाई ताकि वर्षा ऋतु में भी मुर्दों के फूंकने में कोई असुविधा न हो टीन पड़ जाने से मुर्दा घाट इतना सुंदर हो गया था कि उसमें जलाए जाने की इच्छा काफी प्रबल हो जाती थी मैं सोचता था कि बड़ा होने पर मैं भी उन्हीं की तरह शान से रहूं और एक विधवा आश्रम खोलू मगर भाग्य ने मेरी यह इच्छा पूरी नहीं होने दी हमारे स्कूल के जो हेडमास्टर थे उनका नाम था रामचरण सिंह त्यागी वे बड़े सख्त अनुशासन प्रिय निसंतान और भीतर से बड़े ही कोमल हृदय व्यक्ति थे वे हमें अंग्रेजी का व्याकरण पढ़ाया करते थे मैं जिंदगी में जो कुछ भी बना वो उन्हीं की सहायता से बना काश मैं भी उन्हीं की भांति किसी की मदद कर सकता उनका रोपदाब देखकर मैं यही सोचा करता था जिंदगी में कुछ बनना है तो हेडमास्टर ही बनना है मगर मैं वैसा भी नहीं हो पाया यूनिवर्सिटी जाने पर मेरे सपनों का क्षितिज बहुत बड़ा हो गया अब मैं दिलीप कुमार बनना चाहता था नदिया के पार और जोगन इन दो चित्रों ने मुझे पागल बना दिया था मैं कॉन्फ्रेंस में भाग लेने बंबई गया तो दिलीप कुमार से मिलकर आया उसी यात्रा के दौरान मैंने राजकपूर नरगिस निगार सुल्ताना और मुकरी से भेंट की जहां तक अशोक कुमार का प्रश्न है स्थिति यह रही कि काफी कोशिशें करने के बावजूद वे अशोक कुमार के स्थान पर शोक कुमार ही रहे प्राण और ओम प्रकाश को हमने पास से देखा और गीता राय से भी मुलाकात की बड़ी सुंदर युवती थी पृथ्वीराज कपूर को मैंने पहले से ही इलाहाबाद में ही देख रखा था और उनको दोबारा देखने की कोई इच्छा नहीं थी इतने वर्षों बाद भी जबकि मैं अधेड़ हो चुका हूं मुझे कहने में कोई संकोच नहीं होता कि देवदास के दिलीप कुमार तीसरी कसम के राजकपूर परिणिता के अशोक कुमार और गाइड के देवानंद को मैं जीते जी कभी नहीं भुला सकता और सबसे बड़ा था मोतीलाल जिसने देवदास में चुन्नी का रोल इतनी शान से अदा किया कि लगता था जैसे बिमल राय जो थे वे शरद बाबू से भी आगे निकल गए मुझे सारी जिंदगी यही अफसोस रहेगा कि मैं मोतीलाल वुडहाउस और स्टालिन को नहीं देख पाया स्टूडियो और शूटिंग देखने के बाद फिल्मों में जाने की मेरी इच्छा सदा के लिए खत्म हो गई देश के दुर्भाग्य से मैं चित्रपट का अभिनेता नहीं बना हां अलबत्ता उस सबके बरखिलाफ अब मैं सुमित्रानंदन पंत की भांति उन जैसा ही एक कवि बनना चाहता था मैंने भी अपने बाल बढ़ाए और उन्हीं की भांति कोमलकांत पदावली की रचना प्रारंभ की मगर बाल बढ़ाने से ही कोई पंत या निराला नहीं बन सकता पंत और निराला दोनों बेहद सुंदर व्यक्ति थे इधर मैं था कि लंबे लंबे बालों के कारण ब्रह्म लगने लगा थोड़े दिनों बाद छायावाद की छाया मुझ पर से हट गई गांव आने से पहले ही मैंने अपने केश कटवा लिए सिर को उस तरह से साफ कराया गया जैसा कि बैनहर के नायक ने किया था बैनहर पिक्चर उन्हीं दिनों देखी थी और उसका प्रभाव पड़ना स्वाभाविक था